आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में एक बार फिर लेकर आई हूं बच्चों का कोना बाल कविता का शीर्षक है बंदरिया। रात सपने में बंदर ने बंदरिया को मारा चाटा रात सपने में बंदर ने बंदरिया को मारा चाटा सुबह सुबह ही उठकर बंदरिया ने बंदर को फिर डांटा समझ नहीं कुछ वो पाया दिन की ऐसी शुरुआत से वो झल्लाया बेमौसम बारिश सी क्यों उस पर बरसी बंदरिया अब नहीं ला कर दूंगा अब नहीं ला कर दूंगा उसको रंग बिरंगी चुनरिया जाता हूँ मेले मैं तो अकेले बैठो घर में खाओ सड़े हुए केले सारा दिन मौज करूंगा घूम फिर कर फिर देर रात को आऊंगा बंदरिया लगाती रही पुकार बंदरिया लगाती रही पुकार पर बंदर जा पहुंचा सड़क के उस पार दिन भर अकेले बैठे बैठे बंदरिया को अपनी गलती का भान हुआ बंदरिया को अपनी गलती का भान हुआ सपने को सच समझने का उसे झूठा मान हुआ अब न करूंगी ऐसी बात अब न करूंगी ऐसी बात बस बंदर जी आ जाओ मेरे पास दिन रात बंदर आया बंदरिया ने सॉरी का फरमान थमाया दोनों कान पकड़कर उठक बैठक उसने लगाया और उसे खूब मनाया बंदर को भी हंसी आ गई उसकी लाई सतरंगी चुनरिया बंदरिया पर खुशिया बनकर छा गई। ऐसी ही दूसरी कविताओं के साथ फिर मिलूंगी कभी फुर्सत में